जय निज मन मुकुर सुधार वरण हो रघुबर विमल यश जो दायक फल चारुश्यावर हम चंद्र की जय पवन हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन न की जय एक सौ सत्ताईस के बाद एक सौ सत्ताइस राम कीन चाह हो कर था यस नहीं कोई संभु वचन अब बिरंश के लोक सिधाए एक बार कर तल कर वीणा गावत हरिगुण गान प्रवीणा क्षीर सुंध गव ने मुनिना था, था। जहां बस श्री निवास श्रुति मिले उठे हर सिठ रमा निकेता बैठिया सन समीता बोले चर राया ोले बिहसी चर राया बहुते दिनन की न मुनिदाया काम चरित नारद सब सब भाके काम चरित नारद सबभा के प्रथम ब्रज शिवरा के अति प्रचंड रघुपति के माया दे नमोह अस को जग जायाुख बदन करी बचन मृदु भोले श्री भगवान भूले श्री भगवान तुम सुमिरन ते टही मोह मार मदमान मोह मार मदमान श्यागर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय कुल सब संतन की जय अब स्मरण करें नारद जी शंकर जी के पास गए और उन्होंने जो घटना घटी थी उसका सब का वर्णन किया शंकर जी ने नारद जी को मना किया कि ये तुम जिस प्रकार से हमको ये सब बता रहे हो ऐसे भगवान से नारायण से जा करके मत बताना कभी अगर कोई प्रसंग चले तो भी इस बात को छिपाना नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी नारद जी ने इस बात को माना भी नहीं और उनको ये बात प्रिय लगी भी नहीं दोनों बातें में अब उसके बाद क्या होता है अब नारद जी के मन में ये बात क्यों आई और शंकर जी के उनके विचार से इनका तालमेल क्यों नहीं बैठा इसका जो है बताते हैं कि देखो राम की ना ही सोई होई जो भगवान करना चाहते हैं वही होता है करे अन्यथा अस नहीं कोई अन्यथा मैने कुछ और करना चाहे संसार में तो वैसे नहीं कर सकता जो भगवान चाहते वही होता है एक बार फिर ध्यान रखें कि शास्त्र में विरोधी बातें आती रहती हैं और उनको समझने के लिए व्यक्ति को सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए दोनों बातें सत्य हैं अपने अपने स्थान पर एक बात ये भी सत्य है कि परमात्मा जो कुछ करना चाहता वही होता है दूसरी तरफ ये भी है कि जो भी जीव जितने भी हैं मनुष्य हैं प्राणी हैं वे सब जो चश करे स्व तस्वल चाखा जो जैसा करता है वैसा फल पाता है अब विरोध की बात तो इस बात की है कि अगर सब कुछ भगवान ही करता है तो फिर जो मनुष्य जैसा करता है तो वो भगवान ही करता है और जब भगवान ही करता है तो उसका फल कौन चखे? भगवान चखे क्योंकि उसे ने सब किया है मनुष्य को तो उसका फल चखना नहीं चाहिए उसको क्या जरूरत उसकी पड़ी था? लेकिन देखते हैं कि मनुष्य को सुख दुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं और मनुष्य को ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है परमात्मा को भोगना नहीं पड़ता इसके मैने कर्म सिद्धांत ही गलत है कई प्रकार से विचार करो तो मालूम कर्म सिद्धांत गलत है कर्ता परमात्मा है और भोगता है जीव तो कर्म सिद्धांत गलत हो गया कर्म सिद्धांत तो ये कहता है कि जो जैसा करे वैसा उसको फल भोगना पड़ता है तो ये समस्याएं हैं इन समस्याओं के का इनको व्यक्ति ध्यान नहीं देता और कभी कभी वो उलझा रहता है इन्हीं इनको समझने की आवश्यकता ये है देखो कि यह बात अपने स्थान में पहले ठीक है कि शास्त्र जैसा कहते हैं व्यक्ति को उसी प्रकार आचरण करना चाहिए और अशुभ कर्म करेगा तो उसका फल से दुख भोगना पड़ेगा अशुभ कर्म करेगा तो उसका सुख सुख भोगना पड़ेगा नहीं कोई काव्य सुख दुख दाता निजीकृत कर्म भोग सब भ्राता सब अपने अपने कर्मों का भोग है जो सब भोग रहे हैं ये बात अपने स्थान में हर जीव के लिए सत्य है और इसी आधार पर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए सावधान रहे कि हमसे कोई ऐसी गलती न हो जिसके कारण परिणाम में दुख भोगना पड़े हम सही मार्ग पर चलें। शास्त्र जैसा कहते हैं वैसा ही करें लेकिन जो व्यक्ति जैसा करता है मान लो किसी व्यक्ति ने सारे जीवन गलत रास्ते पर चला अन पर चला अधर्म के रास्ते पर चला अब उसके बाद में वो व्यक्ति चाहे की हम अपने कर्मो का फल न भोगे तब तो यहाँ बस व्यक्ति के बस की बात नहीं रहेगी अब वो जो है परमात्मा के हाथ में बात चली गई वो तो परमात्मा जो है वो हो वहा सर्वसमर्थ है व्यक्ति कितना भी भागना चाहे कि हम इस कर्म का फल नहीं भोगेंगे उसे भोगना पड़ेगा अब यहाँ दूसरा नियम लागू हो गया कि राम की चाहे ही सोई हो करे अन्यथा नहीं कोई अगर कोई अन्यथा करना चाहे हम अपने पापों का फल न भोगें तो नहीं कर सकता हाँ दूसरा नियम लागू हो गया इसलिए अब देखते नारद जी के भी ये दिखाते है नारद जी जैसा कर रहे हैं अहंकार इत्यादि कर रहे हैं नारद जी को उसका फल भोगना पड़ता है लेकिन नारद जी अपने इस अहंकार का ये सब का फल न भोगें ऐसा नहीं हो सकता वो परमात्मा जो है उसके हाथ में सब है वो सब जो कुछ जैसा वो करना चाहता है वैसे ही होता है जैसा उसका विधान है नियम है होगा उसी प्रकार से अन्यथा नहीं हो सकता तो परमात्मा का नियम अपने स्थान पर ठीक है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सबको सुभाषिव कर्मों का फल देने वाला है और कोई भी उस परमात्मा के विधान से बच नहीं सकता ये परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता का सूचक है कि राम की चाहे सु करे अन्यथा अस नहीं हो लेकिन जीव जो है अपने शुभाशुभ कर्मों का करने वाला जीव है और उसका फल भोगने वाला भी जीव ही है उसी के अनुसार जो फल होंगे वो उसको भोगने पड़ेंगे इसलिए दोनों स्थानों में अपने अपने स्थान पर अपना अपना नियम बिल्कुल ठीक है एक दूसरे से कोई विरोध नहीं है राम यकीन चाहे कि मैंने राम जिस प्रकार से भरा भरा जिसका जीवों का जो फल देना चाहते है उसी प्रकार से उसको देंगे उसमें कोई बदलाव करना चाहे तो नहीं कर सकता सर्वशक्तिमान परमात्मा है अब नारद जी जैसा कर रहे हैं, अब मनो मान नारद जी ने एक तो अहंकार आ गया उनको गलती हो गई और दूसरे शंकर जी ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी लेकिन नारद जी ने उसको भी नहीं माना अगर अब नहीं मानते हैं तो उसका फल कौन भोगेगा नारद जी को भोगना पड़ेगा लेकिन अब वो शंकर जी की शिक्षा का न मानना अहंकार करना ये भगवान के विधान की विरुद्ध बात है और नारद जी वही करते हैं तो फिर भगवान के हाथ में दंड विधान भगवान के हाथ में है वो देते हैं नारद को जो इस प्रकार के फल भोगने पड़ते हैं दुख भोगना पड़ता है परेशान होते हैं भयभीत चिंतित होते हैं इसका सब का परिणाम ये कि जैसा नारद ने किया उसका फल उनको परमात्मा के विधान के अनुसार भोगना पड़ेगा भाग नहीं सकते शास्त्र भी इसी प्रकार से शास्त्र का यही कथन शास्त्र का हुआ और हर व्यक्ति के लिए यही है व्यक्ति यह अपने आप में समझता रहता है कि देखो हम ये काम छिपा करके कर लेंगे कर कोई जान नहीं पाएगा तो हम बच जाएंगे इससे तो कोई न जान पावे न जान पावे लेकिन वो व्यक्ति जो है स्वयं परमात्मा तो सब जानते ही है देखते ही है और उसका दंड तो उसको देते ही है सरकारी कानून में और परमात्मा के विधान में यही अंतर है कि सरकारी कानून बाह्य नियंत्रण है ऊपर से और सरकार के लोग जो हैं किसी व्यक्ति को अपराधी को जान पाएं न जान पाएं, उसका अपराध न सिद्ध कर पाएं, न दंड दे पाएं, ऐसा हो सकता है और सरकारी नियमों से बच जाए कोई कानून से बच जाए लेकिन परमात्मा का जो नियम है वो शासन है वो आंतरिक शासन है परमात्मा सबके भीतर घुसा बैठा हुआ है सबके हृदय में मनमुद्दी बैठा हुआ है सबके व्यक्ति की जो संस्कार वासनाएं है उनका सबका नियंत्रण वहीं से कर रहा है बैठे हुए तो वो तो व्यक्ति जैसा कुछ करेगा जैसे संस्कार वासनाएं बनेंगी उनका फल भीतर ही भीतर परमात्मा दे रहा है उससे कोई बच नहीं सकता उससे छिपाने की भी कोई बात नहीं परमात्मा से कुछ छिप भी नहीं सकता और परमात्मा के विधान से कोई बच भी नहीं सकता सरकारी कानून में तो ऐसा देखते हैं बहुत बार कि देश में अपने भारत में किसी ने अपराध किया भाग अमेरिका वहां रह रहा एक यहाँ राइब्रेरी में एक ने पेपर मिल खोला सरकारी पैसा ऐसा ले लवा करके और उसमें वो लोन वगैरह बहुत सा लिया लवाया कारखाना चलाया उसका पेपर पर मिल चालू हुआ सब काम हुआ उसमें लेकिन उसके बाद जो है उसने इसी बीच में अपना पैसा जो लगाया था वो सब निकाल लिया सरकारी पैसा भी जहाँ कहीं जो कुछ भी था वो निकाल लिया किस प्रकार से कि जो उसको जो रॉ मेटेरियल वगैरह जहां से परचेज करता था वो सब उधार उधार उधार उधार, उधार, उधार लेता रहा कागज अपने नगद नगद नगद बेचता रहा पैसा जहां उसको बैलेंस तमाम हो गया उसको लाख दो लाख करोड़ दो करोड़ जहां उसका हो गया उसके पास वो पैसा ले दवा करके उसने अपने कुछ लड़कों को दे दिया कहीं कुछ दे दिया कुछ लेकर के अमेरिका भाग गया अब उसका पता ही रहा है ढूंढ़े नहीं मिलता पुलिस वालों को कहाँ चला गया क्या हो गया मिल बंद हो गया अब सरकार क्या कर ली ज्यादा ज्यादा यही कर सकती है कि मिल को नीलाम कर दे जो कुछ पैसा मिल जाए से मिल जाए तो वो भाग गया लेकिन यहाँ पर जो है ये परमात्मा के विधान में कोई भाग करके जाए तो कहाँ जाएगा हिंदुस्तान छोड़े चाहे अमेरिका छोड़े चाहे स्वर्ग जाए चनक जाए कहीं भी जाए परमात्मा का तो नियम सब जगह लागू, लागू है कानून सब जगह लागू है और वो सब जगह हाजिर है सब जगह उस दंड का विधान दिए बैठे अपना डंडा लिए हुए कानून का डंडा लिए सब जगह खड़ा हुआ सबके हृदय हृदय में वो उससे बच नहीं सकता कोई भाग नहीं सकता कभी कभी लोगों को भ्रम होता है कि कोई व्यक्ति तो अपराध कर रहा है लेकिन वो सुखी है दुख नहीं है उसको लेकिन उसका सुख जो है वो वो पहले किए हुए कोई कर्म है उनके कारण से अगर सुख भोग भी रहा है तो पहले हुए कर्मों का सुख भोग रहा है वर्तमान में जो अपराध कर रहा है उसका आगे फल मिलेगा उसे जब कर्म का परिपाक होगा तब उसके बाद में एक समय आने पर उसका कर्म का फल उसे भी वो भी प्राप्त होगा फिर दूसरी ये कभी कभी लोग बाग दुखी व्यक्ति को भी सुखी मान लेते हैं बहुत ही मोटी दृष्टि हुई तो ऐसे समझ लेते हैं किसी व्यक्ति ने चोरी डाका करके अपराध करके बहुत धन इकट्ठा कर लिया तो उसके पास पैसा देख करके लोग बाग मान लेते हैं ये तो बड़ा सुखी है चोरी की डाका डाला तो क्या हुआ बड़ा सुखी है लेकिन वो सुखी होता नहीं है उस समय जब उसके पास बहुत पैसा होता तो बड़ी चिंता होती रात रात अगर नींद नहीं आती भागा भागा फरता है तमाम उसके मानसिक सिरदर्द उसके तमाम पैदा हो जाते हैं तो भीतर से वो बड़ा दुखी है लेकिन लोग बात देखते हैं इसके पास पैसा है तो बड़ा सुखी मानते हैं तो ये भी गलत है मान लेने से कोई कोई सुखी मान लेने से कोई सुखी तोड़ा हो गया वो तो अपने अपराध के कारण से दुखी है ही है अपने भीतर से उससे पूछो भाई तुम जब अपराध नहीं किए थे तब तो तो तुम सुखी थे कि अब अपराध करके इतना पैसा इकट्ठा कर लिए तो आप सुखी हुए अगर वो सच्चाई के साथ बता देगा तो मालूम हो जाएगा क्या वो सुखी नहीं दुखी है दुनिया कुछ भी मानती रहे तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो विधान है परमात्मा का ये भीतर ही भीतर काम करता है और इससे कोई नहीं बच सकता इसलिए कहते हैं कि राम की ना सुई कोई करे अन्यथा नहीं कोई इस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता और इस नियम से कोई बच नहीं सकता पक्का नियम यह इसलिए कहते तो सम्भु चंद्रमुनि मन नहीं भाए शंकर जी की बात जो वो हो अब आगे कथा बताते हैं कि शंकर जी ने इतना समझाया लेकिन नारद मुनि को शंकर जी की बात पसंद नहीं आई और तब बिर के लोग सिधाए और उसके बाद जो है वो हो वहाँ से चले गए नारद जी और कहाँ गए अब बिर के लोग सिदा में ब्रह्म चले गए नारद जी का अपना निवास स्थान ब्रह्मलोक होमलैंड अपना जो है वो ब्रह्मलोक है जब होते जहाँ घूमते घामते जब जाते हैं कहीं तो अपने लौट करके ब्रह्मलोक लोक चले गए अब वहाँ ब्रह्मलोक में क्या हुआ अब उन्होंने ब्रह्मा जी से कोई इसकी क्या चलाई कि नहीं चलाई वो सब यहाँ नहीं कहते लेकिन ब्रह्मलोक से फिर नारद जी एक बार फिर निकले चल वहां से ब्रह्मलोक में ढाई घड़ी ज्यादा ठहर तो सकते नहीं थे इसलिए वहां से फिर निकले तो क्या हुआ एक बार करतल कर बीना कर वो एक हाथ में बीणा लिए हुए करताल लिए हुए निकले वहाँ से गावत हरि गुण गानीणा भगवान के गुण गान करते हुए निकले वहां भगवान का नाम लेते हुए भजन कीर्तन करते हुए बीना बजाते हुए नारद जी वहाँ से निकल पड़े चले कहा गए छीर सुंदर मुनिनाथा मुनिनाथ जो है नारद जी है वो क्षीर सुंदर पहुंचे क्षीर सागर पहुंचे क्षीर सागर क्यों गए कि किस श्रीनिवास श्रुति माथा की वहां तो श्रुति निवास श्रुति माथा श्रीनिवास भगवान नारायण जहां बास करते हैं वहां पहुंचे अब देखो ये सब पौराणिक कथा फिर है कहने का तरीका पुराण की बात है कि क्षीर सागर है वहां भगवान बास करते हैं अब क्षीर सागर कहां है पृथ्वी के ऊपर इतने समुद्र है लेकिन उनमें क्षीर सागर कहीं नहीं है दूध का समुद्र हो ऐसा कोई समुद्र नहीं सफेद समुद्र हो सफेद तो क्षीर सागर कहाँ है ये ये पौराणिक क्षीर सागर है पुराणों के अनुसार एक सागर है जो दूध का समुद्र है तो ये दूध का समुद्र जो है वो ये सत्य गुण है समस्ती सत्वगुण जो है वो क्षीर सागर है वहां परमात्मा दास करते हैं जिसके हृदय में सत्यगुण की प्रधानता हो जाए उसके हृदय में भी भगवान आ जाए क्योंकि भगवान तो सत्यगुण में बास करते हैं लेकिन लो, लोगों का स्वभाव होता है रजोगुणी और तमोगुणी होता है तो वहां परमात्मा के दर्शन होते नहीं परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती सबके हृदय में परमात्मा का वास है लेकिन तमोगुण है तो परमात्मा का वास हृदय में नहीं दिखाई देगा रजोगुण है तो परमात्मा का बास हृदय में नहीं दिखाई देगा सत्य होगा तो परमात्मा का वास हृदय में दिखाई देगा क्षीर सिंध के माने है समस्ती सत्य गुण उसमें भगवान नारायण बास करते हैं और श्रीपति श्रीनिवास ये भगवान जो है ये है लक्ष्मीपति भगवान नारायण है लक्ष्मीपति माने समस्त भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक समृद्धि उनके सबके स्वामी भगवान है इसलिए उनको श्रीपति कहते हैं <स्थिया> लक्ष्मी के दो रूप हैं एक लक्ष्मी भौतिक लक्ष्मी एक आध्यात्मिक लक्ष्मी दो प्रकार की जिसमें के आध्यात्मिक गुण आ गए उसको आध्यात्मिक लक्ष्मी प्राप्त हो गई <स्थिया> भौतिक समृद्धि भी प्राप्त हो जाती है लोगों को धर्म के अनुसार प्राप्त हो जाती है तो तो वो लक्ष्मी है और अधर्म से प्राप्त हो गई जो संपत्ति प्राप्त हो गई तो फिर वो कुबेर की संपत्ति है कुबेर के पास भी बहुत धन है लक्ष्मी तो लक्ष्मी है ही है धन का स्वरूप ही है लेकिन लक्ष्मी का जो धन है वो धर्म से प्राप्त हुआ धन है वो तो लक्ष्मी है अधर्म से प्राप्त हुआ धन लक्ष्मी नहीं है कोई भ्रष्टाचार दुराचार से चोरी करके डाका डाल करके कोई पैसा इकट्ठा कर ले तो कहे मेरे पास खूब लक्ष्मी है तो उसके पास वो लक्ष्मी नहीं है उसके पास साप भिछ है लक्ष्मी नहीं है सांप बिच्छू क्यों है क्यों को दिन रात उसके डंक मारता रहेगा जो उस प्रकाश लाया है उसके वो सांप वो बराबर जो है उसको चुभता रहेगा और भीतर ही भीतर उसको वो धन दुख देता रहेगा लक्ष्मी व्यक्ति को दुख नहीं देती लक्ष्मी जो है व्यक्ति को सुख देती लेकिन जो जब वो धन आता है सां बिच्छू बनकर व्यक्ति को डसता है दुख देता है परेशान करता है इसलिए हर धन लक्ष्मी नहीं है इसलिए जो है फिर वो हो श्रीनिवास भगवान जो है वो हो जहाँ है वहां पर पहुंचे जिनकी धर्म से प्राप्त हुई लक्ष्मी सुख देने वाली जो लक्ष्मी है जिसको की प्राप्त हुई उसके स्वामी भगवान नारायण हैं उनके पास जो है नारद जी वहां पहुंचे रामचरित मानस में भगवान के हजार नाम से भी ज्यादा नाम दिए गए हैं राम के नाम हजार तो विश्व शास्त्र नाम तो है ही है तो हजार नाम तो है ही है रामायण और उससे भी ज्यादा है एक नाम भगवान का है श्रुति माथा ये विष्णु शास्त्र नाम में नहीं आता श्रुतिमाथ भगवान है लेकिन तुलसीदास सी राशि एक नाम ये भी देते हैं कि भगवान का नाम श्रुति माथा श्रुतिमाथ के माने क्या है वेदांत भगवान नारायण जो है वेदांत स्वरूप है वेदांत के माने क्या है जो वेद का अंतिम भाग है कंक्लूडिंग चैप्टर है लास्ट चैप्टर है, है उसे वेदांत कहते हैं वेद <coughs> का अंतिम भाग वेदांत <coughs> उसे श्रुति माथ या श्रुति मस्तक या श्रुति शिरोभाग ये भी बोलते हैं उसे जैसे मनुष्य का सबसे ऊपरी भाग सिर है इसी प्रकार से वेदों का सिर क्या है उपनिषद है उपनिषद को वेदांत कहते हैं वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम जो उपनिषद का जो ज्ञान है उसे वेदांत कहते हैं ये वेदांत परमात्मा का ही स्वरूप है ये शुद्ध ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है और तो परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा स्वरूप है इसलिए भगवान जो है नारायण हैं, वो श्रुति मात कथा तो नारद जी की चल रही है लेकिन बीच बीच में जो है वो भगवान क्या है ये तो रामक्षेत मानस का मुख्य उद्देश्य यही कि परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान हो और ठीक ठीक समझ में आवे तो उस परमात्मा का निरूपण करते रहते हैं बीच बीच में प्रसंग आता रहता है इस प्रकार से जहां बस श्री निवास सत्यमा परमात्मा तो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप है लेकिन वो परमात्मा का गलत से जब संगन्ध होता है तब तो सत्यगुणों के द्वारा होता है परमात्मा सप्तुण की उपाधि से ईश्वर भाव को प्राप्त होता है और वो ईश्वर जो है फिर वो वही ईश्वर शास्त्र का ज्ञान देने वाला भी है वेदों का ज्ञान देने वाला वही ईश्वर ही है वो उसी की सहज श्वास श्रुति चारी है आगे चल के बता देंगे भगवान ने अवतार लिया जा सहज श्वास श्रुति चारी जिस पर जिस ईश्वर की श्वास ही श्रुति है मान ईश्वर श्वास क्या लेता है वेदांत ही का सा, सांस उसकी चलती है तो की सांस चलती है यही है उसकी। तो परमात्मा को इस प्रकार से समझने के लिए समझे तो समझ में परमात्मा क्या है तो इसलिए कहते हैं कि वो फिर जहां बस श्रीनिवासिमा था वहां पर पहुंचे और हर्ष मिले उठे रमानिकेता और उनको जो श्रीनिवास कहा था वही रामानिकेत हो गए श्री माने रमान निकेत के माने निवास से वहां का तो जहां, लक्ष्मी बास भगवान जो है वो वो फिर वहाँ उठ करके मुनि से मिले वहाँ बैठे हुए तो जब मुनि आए तब उठ करमा मिले। मिले, निकेता और बैठे आसन ऋषि समेता और उन्होंने मुनि का बड़ा आदर किया नारद जी का और नारद जी को लेकर के उनसे मिलकर के माने जैसे उनको छाती से मिले हो, हृदय से मिले हों और फिर उनको लाए जिस आसन के ऊपर भगवान बैठे हुए थे उसी आसन पर नारद जी को भी भगवान ने अपने बगल में बैठा और वहीं पर बैठे अब इसके माने भगवान ने नारद जी का बड़ा आदर किया नारद जी भगवान के भक्त हैं बड़े भक्त हैं भगवान के इसलिए भगवान भी अपने भक्तों का बड़ा आदर करते हैं ऐसे अपने पास ही उनको नारद जी को बैठा अब देखो नारद जी की महिमा यहाँ बता दी एक और तो नारद जी इतने महान कि भगवान के साथ उनके सिंघासन पर बैठ सकते हैं लेकिन भगवान के सामने कोई आंख भी उठाकर नहीं दे सकता उनके चरणों को छूना भी दूर लगता है कहाँ नारद जी, जी उनके साथ बैठे हुए हैं कितनी मानता देखो उनकी नारद जी के लेकिन अब होता क्या है कि उनके साथ समस्या क्या हो गई <coughs> कि आगे देखो जो शंकर जी ने जो बात मना की थी वही बात आ गई <coughs> बोले बिहस चरा चरराया बहुते दिनों नकीन मुनिद आया <coughs> अब ये ये चराचर राया कौन है ये भगवान नहीं हुई चराचर के सबके स्वामी हैं राया मन राजा चरा चर जितनी भी सृष्टि है अचर सृष्टि जितनी भी पांच भौतिक सृष्टि है पृथ्वी दलित अचर है और चर है जितने की प्राणी है जीव है वो चर हो गए प्राणी इन सबके स्वामी हैं ये प्राणी भी दो प्रकार के हैं एक वृक्ष आदि अचर प्राणी है दूसरे जीव पक्ष पशु पक्षी मनुष्य आदि चर है इस प्रकार से चर चर जितने भी सृष्टि है उसके सबके स्वामी परमात्मा भगवान ही है तो फिर उन्होंने क्या कहा उनसे कि बहुत मुनि हे मुनि आपने बहुत दिनों में दया की मन पधारे आप इतने दिनों के बाद पधारे बहुत दिन से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे याद आती थी बहुत दिन से कहा गए कहा हुआ क्या नारद जी आजकल कहा है बस जहाँ ये हुई तो नारद जी के लिए तो बस शंकर जी ने कहा कि जब प्रसंग चले तो भी बात को छिपाना लेकिन नारद जी को तो प्रसन्न मिल गया अब जब भगवान पूछ रहे कि इतने दिन में कैसे आए तो उनको बताना पड़ा कि अभी तक हम बहुत हिमालय पर्वत के गुफा में आश्रम में वहाँ बास करते थे तो वहाँ ध्यान किए हुए समाधि व्यवस्था में वहाँ बहुत दिनों तक लगे तो वहीं देर लग ही बहुत दिनों को वहीं रहते रहते और फिर क्या हुआ कि कामचरित नारद सब भाखे ये भी बताया कि फिर इंद्र को जो है घोड़ाहट पैदा हुई फिर उन्होंने काम को भेजा और हमारे समाधि को भंग करने के लिए उसको भेजा ये सब घटनाएं घटी हुई अब देखो आगे कहते हैं भरद्वाज को समझा रहे हैं कि यद्यप प्रथम ब्रज शिव राके यदी तो मैंने मना कर रखा था यद्यप पहले शंकर जी ने मना कर रखा था कि तुम भगवान नारायण से ये बात मत बताना कभी जाकर के लेकिन नारद जी नहीं माने और भगवान से काम छरित तो नारद सब भाग्य सब भाग्य मैंने सब बात बता दी ये भी बता दिया कि उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा और हमने काम पर विजय कर ली आखिरकार वो हमारे चरणों पर गिर पड़ा और उसने जो है वो क्षमा मांगी हमसे और फिर हमने उसको माफ भी कर दिया यहाँ तक सब बात बता दी अति प्रचंड रघुपति कह माया जयिन मोह असको जग ये फिर एक नीति वचन है ये सिद्धांत की बात है ये याग्ञवल है, के समझाते हैं कहते देखो अति प्रचंड रघुपति कह माया भगवान की माया जो बड़ी शक्तिशाली ऐसी शक्तिशाली है कि जयोह जगह असुक जाया संसार में भरा ऐसा कौन पैदा हुआ है जिसके वो ऊपर इस माया का प्रभाव न पड़े एक परमात्मा को ही छोड़ करके ये माया जो वो किसी को नहीं छोड़ती सबके ऊपर इस माया का प्रभाव परमात्मा मायापति है उसके ऊपर तो माया का बस नहीं चलता बाकी ये माया सारे जीवों के ऊपर समस्त प्राणियों के ऊपर सारे जगत के ऊपर इस माया ही माया सबके ऊपर छाई रहती है जाया के माने उत्पन्न हुआ है उत्पन्न जैसे जीव उत्पन्न होता है तो जितने जीव जन्म लेते हैं वो सब माया के अधीन है जाया भी कहकर के बता दी, परमात्मा एक अजाया है परमात्मा तो उत्पन्न होता नहीं वो अनाद है अनंत है इसलिए उसके ऊपर तो माया का काम प्रभाव नहीं चलता उसका बल नहीं चलता लेकिन और जितने भी जन्म लेने वाले मरने वाले जितने भी प्राणी हैं, शरीर धारण करते हैं जन्म के यात्रा कर रहे हैं उन सब माया के अधिकार में है, उसी का शासन माया ही उसके ऊपर कार्य कर रही है ये माया का प्रभाव बताया तो अब ये जब अब भगवान क्या कहते हैं नारद जी से जब सुनी काम कथा सुनी वो तो उसके कहते हैं रूख बदन करे वचन मृदु बोले श्री भगवान तो भगवान जो है वो हो थोड़ा भगवान हंसे नहीं उस पर नारद जी की इस बात के ऊपर वैसे तो हंसी की बात है कि नारद जी को अहंकार हो गया उस अहंकार को छिपा करके इस प्रकार से बोल रहे हैं लेकिन नारद जी भगवान नाटकीय हैं कौतुकी हैं इसलिए वो अपना कौत नाटक क्या करते हैं कि रूख बदन करके मैंने थोड़ा जो है वैसा हंसते नहीं हैं एक साधारण रूप ऐसे करके बोलते हैं रूप बदन करी बचन मृद बोले श्री भगवान भगवान जो बड़ी मृदता के साथ में बोले कि तुम्हारे सुमरते मिटई मोह मार मदमान ये प्रशंसा है भगवान ने नारद जी की प्रशंसा की अरे नारद जी तुम्हारी बात क्या है तुम तो बड़े महान हो तुम्हारा कोई इस स्मरण तक करे तो वो भी काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से छुटकारा पा जाता है जब तुम्हारे स्मरण करने से इनसे मुक्त हो जाता है तो तुम में ये सब कैसे हो सकते हैं तुमको मोह मोह मार के माने काम ये मोह हो जाए काम तुम्हारे ऊपर सिर के ऊपर सवार हो जाए मद हो जाए तुमको मान हो जाए तुमको ये सब कैसे हो सकता है ये सब तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता तुम इन सब विकारों से माया के जितने भी विकार हैं उनसे सबसे मुक्त हो लेकिन ये जितनी चीजें हैं ये मोह मार मद मान ये सब माया ही है रघुपति माया माया माया माया तो भगवान की की बड़ी प्रचंड क्या है मोह मार तो ये माया से वो व्यक्ति जो जो नारद का स्मरण करें वो इस माया से छूट जाए नारद जी की कथा भी इस प्रकार की इसका नारद जी की कथा का फल भी ये है कि इस कथा को कोई बार बार पढ़े बार बार सुने और ये व्यक्ति के स्मरण रहे नारद जी की कथा को तो उसके भी के ऊपर प्रभाव इस कथा का ये पड़ता है तो फिर वो अहंकार करना भूल जाता है उसे लगता है जब नारद जी के अहंकार के कारण दशा हुई हम अहंकार क्या है। काम क्रोधार से वो व्यक्ति बच जाता है तो तुम्हारे तो सुमिरन ते मिट ही तुम्हारा तो ये बात भी सही है भगवान झूठ नहीं कहते नारद जी का स्मरण करो तो ये सब काम क्रोधार ही छूट जाते हैं भगवान की भक्ति प्राप्त होती है ज्ञान प्राप्त होता है वैसी भगवान ने प्रशंसा भी कर दी उनकी नारद जी की भाई ऐसा करके कुमार साथ में है अब आगे भगवान कहते हैं के सुने मो मन ताके ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके ब्रह्मचर जरिमति धीरा तुम तो कि कर मनोभव पीरा